नमस्ते स्वामी जी मेरा नाम भाविन है मेरा ये सवाल है कि ये जो हम फर्ज होता है वो दो फर्जों के बीच में जब लड़ाई होती है तो उसमें आदमी उलझ जाता है पूरी तरह से जैसे कि हुआ कि एक बेटा है मां का बेटा है और वो पति भी होता है वो बाप भी होता है वो सब उसके फर्ज में आता है फिर क्या होता है कि एक ही वक्त पे मां को बोलती है कि चल बेटा मंदिर चल और उसका बेटे होने का फर्ज ये कहता है कि उसको ले जाना चाहिए और उसी वक्त पे पत्नी आती है और वो कहती है कि चलो गार्डन में घूमने चलते हैं तो एक पति का फर्ज यह कहता है उसे कि उसके साथ जाना चाहिए अभी इन दोनों के बीच में उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ जैसी हो जाती है कि अब जाए किस तरफ अगर इस तरफ जाता है तो मां सोचती है कि कि बेटा पत्नी का हो गया मेरा तो सो सोचता नहीं है और प, अगर मां के साथ जाए तो पत्नी ये सोचती है कि ये अपने मैं अपना घर छोड़ के इसके पास आई हूं और ये मां के पास जा रहा है तो इसकी स्थिति में उसकी बहुत गड़बड़ उसे फील होता है उसे नहीं मुझे फील हो रहा मैं मां के पक्ष में जाऊं वीवी के पक्ष में जाऊं फिर भी थोड़ी सी कुछ बातों को समझ लेते हैं देखो पानी की एक बूंद सागर की तरफ बहने निकली तो वो सागर की तरफ बहेगी बीच में कई जगह ऐसे आएंगी कि उनको रेगिस्तान का रास्ता दिखेगा ऐसा हो सकता है कि रेगिस्तान की तरफ जाने लग जाए कई जगह ऐसा होगा कि पहाड़ी रास्ते आ जाएंगे तो पहाड़ी का तो नहीं चढ़ पाएगी उसी प्रकार मेरा मानना यह है कि जगत में जितने भी फर्जों का निर्माण किया गया है जितने भी फर्ज हमने बनाए हैं उन सभी फर्जों के पीछे का कारण यह था कि फर्जों को इस प्रकार से निभाया जाए कि उसे धर्म का उदय हो यात्रा धर्म की होनी चाहिए ठीक है तो इसलिए यदि कभी दो लोगों के सामने बात फंस जाए कि दो लोगों ने हमसे एक ही समय में अलग अलग मांग रखी तभी एक बात सदैव स्मरण रखने वाली रहती है कि किस व्यक्ति की कौन सी मांग जेन्युन है और उसको यात्रा की तरफ ले जाती ये छोटा सा निर्णय है और बहुत आसानी से हो जाता है कई बार यह निर्णय बड़ी कठोरता में होता है कई बार ये निर्णय बड़ी कठोरता से होता है मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं मेरी मेरे एक निर्णय की जो बड़ी कठोरता के निर्णय ऐसे वैसे तो बहुत सारे निर्णय मेरे कठोर निर्णय मेरे ज्यादा है मैं एक बार दिल्ली से अपने शहर से शाहजहांपुर पहुंचा तो क्योंकि थोड़ा हिप्पी स्टाइल में रहता था तो जिस रिक्शे पे मैंने बैठ के अपने कहा कि घर तक पहुंचा हो तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि मुझे हिप्पी टाइप की समझा तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई पहले पैसे बता दे क्योंकि मैं जानता हूं मेरे शहर की हालत पहले पैसे नहीं बताएंगे बाद में पता नहीं क्या करेंगे तो ऐसे में उससे कहा मैंने कहा कि तू पहले पैसे बता दे उसने कहा जो पढ़ते हो दे दीजिएगा तो ठीक है उस समय पांच रुपया लगता था तो मैं उसको जब लेके गया जब पहुंचा तो मैंने उसको उतर के पांच रुपया क्या करते हो भाई बीस रुपया हुआ मैंने कहा भाई तू यार बोला था कि जो पढ़ते हो दे देना तो लोग इतने थोड़े पढ़ते हैं बीस रुपए पढ़ते हैं ना तो पांच दे लो मैंने कहा भाई यार मैं यहां यहीं के पैदाइश हूं मेरा घर है जहां आया हूं तो वो तो अकड़ गया अब यहां पे एक मेरा था मानवतावादी फर्ज है ना मानवता का धर्म कहता है कि चलो चलो सामाजिक मान्यताओं का जो मानवता का धर्म कहता है दे दो क्या बहस करना बहुत ज्यादा लेकिन मेरा तो सामाजिक बातों में भी धार्मिकता ऐसी घुसी हुई है कि मैंने उसे बहुत बढ़िया वाला थप्पड़ वसीद कर दिया बहुत अच्छा वाला एक थप्पड़ से ही काम नहीं चला तो 10 दस बारह दस ही वहीं का लड़का था उसने मुझे जब देखा, उसने भैया क्या करते हो मैंने कहा इसे इसके योग की जो है वो दे रहा हूं तो फिर मेरी बात तो बड़ी अजीब सी थी कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं उसको थप्पड़ मार दी तो मैंने कहा तुम्हें सिर्फ इतना दिखता है कि वो पांच के बीस मांगे थे दे देते बात खत्म करते ज़्यादातर लोग बात खत्म कर देना चाहते हैं ना निपटाओ छोड़ो खत्म करो झंझट क्या करना लेकिन क्या झंझट छोड़ देने से झंझट खत्म हो जाते हैं झंझट दूसरे रूप में लौटते हैं मैंने कहा इसको मैंने बीस मेरे तरीके से बात कर रहा हूं मैंने कहा कि मैं इसको बीस रुपए दे देता तो इसको 20 रुपए इतने पोषित करते हैं अहंकार को कि इसे लगता कि फिर ट्रिक है। ये एक ट्रिक है है ये जिससे 20-20 रुपए बहुतों से ऐंठे जा सकते हैं कि पहले लोगों को बोलो भाई जो पढ़ते हो देना दे बाद में 20-20 मांगो और ये ऐसा कर भी लेगा और फिर सभी लोग अगर सज्जनता के साथ इसे निर्णय लेंगे तो बहुत लोग इसको बीस बीस दे देंगे हालात ये होगी कि इसको कम समय में ज्यादा पैसों की कमाई होने लगेगी उस कमाई के कारण इसे और रिक्शे वालों से यह ऊंचा निकल जाएगा फिर बाकी रिक्शो में भी इसकी खबर पहुंचेगी और वो धीरे धीरे इसकी ट्रिक पे काम करेंगे और फिर वो रेट जो पांच रुपए का है कम समय में बीस रुपए का रेट हो जाएगा जब बीस रुपए का रेट होगा कम समय में ज्यादा कमाई होगी तो टेम्पू वालों को याद आएगी कि इससे अच्छा तो हम टेम्पू चला लें फिर वो दस रुपए में सवारी लेने लग जाएंगे फिर इनके 20 रुपए वालों का काम पूरा बर्बाद हो जाएगा और ये सब बेरोजगार हो जाएंगे फिर ये बेरोजगार डकैती डालेंगे बोली इतना लंबा आप सोचते इतना दूर का तो मैंने कहा दूर का तो तुम भी सोचते हो लेकिन तुम सोचते हो झंझट निपटा के यह अलग बात है कि हो सकता है कि मेरा ऐसे चिंतन करने से वो सुधरे ना ऐसा हो सकता है कि ऐसे और लोग बिगाड़ रहे हों जिसकी वजह से बीस रेट हो ही जाए लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कम से कम मेरा जो उसके प्रति चिंतन और उसका रिप्लाई था वो मुझे आत्मसंतुष्टि से भरता है कि मैंने उसके भला करने के लिए उसके थप्पड़ मार के भी भला करने की कोशिश तो की तो ऐसी हालत में मैं सुकून की यात्रा करता हूं जगत बदले ना बदले मैं बदलूंगा इसी को कई बार उसने कहा था कि जो जगत के प्रति मैत्री भाव से कल्याण भाव से भर जाता है एक बहुत बड़े भाव से भरने के कारण भले ही जगत बदले या ना बदले लेकिन वो व्यक्ति जरूर रूपांतरित और बहुत महाशांति को उपलब्ध होता है और मैं महसूस करता हूं मैं जो मेरी चिंतन की शैली है और दूसरों को दे देने की जो आकांक्षा है उसका कोई एक बना बनाया पैटर्न नहीं है मैं रिक्शे वाले को थप्पड़ मार के दे सकता हूं मैं किसी को गले लगा के दे सकता हूं किसी को त्याग के भी दे सकता हूं लेकिन एक चीज फिर कहता हूं मेरे साथ रहे बहुत लोग मेरी निंदा से भरे ही भरे लेकिन एक बात कोई नहीं कहेगा कि वो दुखी है अगर वो दुखी नहीं है तो मेरी निंदा से क्यों भरा है तो उसी प्रकार मेरे कर्मों से आज तक कभी किसी का अहित नहीं हुआ ही मैंने देखा है मैं लोगों का कई बार थप्पड़ भी मारे हैं बाद बेहतर ही दिखे हैं तो इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं मैं अपने जीवन की बता सकता हूं कि मैंने ऐसे निर्णय लिए तो मैं अपनी मिसाल यहां पे इसलिए दी क्योंकि दो कई बार दो निर्णय खड़े हो जाते हैं किसके पक्ष में जाओ तो मैं कहता हूं धर्म की गति करो धर्म के पक्ष में जाओ धर्म के पक्ष में जाने का अगर बीवी ऐसा कह रही है कि उसको बाजार घूमने जाना और एक मंदिर की तरफ जाना चाहती तो मां का मंदिर थोड़ा धर्म से रिलेटेड बात है बीवी का बाजार अभी मन की मां तो बीवी को एक थप्पड़ दिया जा सकता है और मां को मंदिर ले जाया जा सकता है कम से कम बीवी को भी धर्म की थोड़ी समझ आएगी या हो सकता है वो कहे हम भी मां के साथ अब चल रहे ना भी कहे लेकिन आप तो न्याय कर गए मेरी शादी हुई थी तो फर्स्ट ही डे तो कहना गलत होता है फर्स्ट नाइट को ही मैं अपनी बीवी से एक बात कह रही थी मैंने कहा देखो ये तो पक्का है कि आज नहीं कल आप में और मेरी माँ में वो सब चीजें होंगी जो सास बहु के बीच होती है यह सहज स्वभाव है इसे मैं कोई हिंसा नहीं मानता इसे ऐसा मानता हूं कि संग में रहते हैं कोई आप दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है लेकिन संग रहते रहते बहुत सी चीजें आती हैं जिसको कहने की दोनों की शैलियां ऐसी होती हैं कि बुरी लग जाती तो मैंने कहा लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपकी झंझट आप जानो मेरा तो नियम है कि मेरे पास जो शिकायत लेके आएगा वही अपराधी है भाई आप दोनों के बीच से जो घटा उसका आप निपटाओ मेरे पास शिकायत क्यों लेके आ रहे हो मुझे क्यों तो वहां जज बना रहे हो भाई एक जज बनूंगा तो फिर वो बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अदालती चलेगी और अगर मैं बेटा बना तो अन्याय कर जाऊंगा पति बना तो भी अन्याय कर जाऊंगा इसलिए मैं न्यूटन आप दोनों जो शिकायत करके आ रहा है वो अपराधी है मैं उसी को डांटूंगा और यही बात मैंने अपनी मां से भी कही अगले दिन सुबह कि तू भी सुन ले तुम्हारा भी ऐसा हो सकता है कल को झंझट हो कृपा कर करके मुझे मत कहना मैं चिल्लाऊंगा और किसी का जीवन सुकून में आए ना आए इस बात से मेरा जीवन तो सुकून में था मेरा जीवन बहुत सुकून में था मुझे किसी तरीके का इसमें तनाव नहीं रहा तो मेरा मानना यही है आप जिस तरीके से सोचते हैं दो संबंधों के बीच में फंसे ऐसे जिन दो संबंधों के बीच में फंस रहे हैं उनका भी एक आपसी संबंध है चाहे आप केंद्र बिंदु क्यों ना हो तो यदि वो समझ के निर्णय नहीं ले सकते तो आपको न्यूट्रल हो जाना ही बेहतर होता है वो बहुत अच्छा तरीका है अगर निर्णय लेना हो तो धर्म का निर्णय लेना चाहिए